तदुपरागपेक्षित चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम सोलह चित्त में वस्तु के प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा रहने के कारण वस्तु कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है सदा ज्ञाता चित्तवृत्त तत्प्रभो पुरुष सापरिणाम चित्त चित्तवृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हैं क्योंकि उस चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है अब तक जिस सिद्धांत की बात कही गई है उसका सारांश यह है कि जगत मनोमय और भौतिक इन दो प्रकार का है यह मनोमय और भौतिक जगत सतत परिवर्तनशील है यह पुस्तक क्या है यह नित्य परिवर्तनशील कुछ परमाणुओं की समस् मात्र है कुछ परमाणु बाहर जा रहे हैं और कुछ भीतर आ रहे हैं यह बस एक भ्रमर के समान है पर प्रश्न यह है कि ऐसा होने पर फिर एकत्र बोध कैसे हो रहा है यह पुस्तक सर्वदा एक ही रूप में कैसे दिखाई देता है कारण यह है कि ये सब परिणाम लयबद्ध नियमित रूप से हो रहे हैं वे मेरे मन में लयबद्ध रूप से अनुभव प्रवाह भेज रहे हैं और यद्यपि उनके विभिन्न अंश सतत परिवर्तनशील है तो भी वे ही एकत्र होकर एक अविच्छिन्न चित्र का ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं मन स्वयं सतत परिवर्तनशील है मन और और शरीर मानव विभिन्न मात्रा में में गतिशील एक एक ही पदार्थ के के दो स्तर मात्र हैं। तुलना दूसरे होने कारण हम उन दोनों गतियों को सहज ही पृथक कर सकते हैं जैसे एक रेल चल रही है और एक गाड़ी उसके पास से जा रही है कुछ परिमाण में इन दोनों की ही गतियां निर्णित हो सकती है किंतु तो भी दूसरे एक एक पदार्थ की आवश्यकता है। है, निश्चल वस्तु रहने पर पर ही गति का अनुभव किया जा सकता है। पर जहां दो तीन वस्तुएं विभिन्न मात्रा में गतिशील हैं, वहां हमें पहले सबसे जोर से चलने वाली वस्तु का अनुभव होता है और फिर उससे धीरे चलने वाली वस्तुओं का अब प्रश्न यह है कि मन कैसे अनुभव करे वह तो हमेशा गतिशील है अतः तो दूसरी एक वस्तु वस्तु का रहना आवश्यक है, जो अपेक्षाकृत धीमे रूप से गतिशील गतिशील हो। उसके बाद उसकी धीमी गतिशील वस्तु चाहिए, फिर उसकी भी धीमी। इस प्रकार चलते चलते तो इसका कोई अ, कहीं अंत न होगा अतएव युक्ति हमें किसी एक स्थान में रुक जाने के लिए बाध्य करती है किसी अपरिवर्तनशील वस्तु को जानकर हमें इस अनंत श्रृंखला की समाप्ति करनी ही पड़ेगी इस कभी समाप्त ना होने वाली गति शिंखला के पीछे अपरिनामी असंग शुद्ध स्वरूप पुरुष वर्तमान है। जिस प्रकार मैजिक लेटन से आलोक की किरणें आकर सफेद कपड़े पर प्रतिबिंबित हो उस पर सैकड़ों चित्र उत्पन्न करती है पर किसी तरह उसे कलंकित नहीं कर पाती ठीक उसी प्रकार विषयाानुभूति से उत्पन्न संस्कार में प्रतिबिंबित मात्र होते हैं